रुद्र परमात्मा के संबंध में इस अनंता शक्ति का महान अतुलनीय ऐश्वर्य सिद्ध है वे ही सर्वेश्वरी देवी सभी प्राणियों को प्रवर्तित करती हैं भगवान काल हरि प्राण तथा महेश्वर कहे जाते हैं उनमें ही यह संपूर्ण जगत होत-प्रोत है वेदवादियों वैदिकों के द्वारा काल हर तथा में जाते हैं काल सभी प्राणियों की स्त्रीष्ट करता है, काल ही प्रजाओं का संघार करता है, सभी काल के वशीभूत हैं और काल किसी के वश में नहीं है, वह काल ही प्रधान पुरुष तत्त्व महान आत्मा तथा अहिंकार है, योगी काल में ही अन्य सभी तत्त्व समालिष्ट हैं, संपूर्ण जगत को उनकी ईश की संतान और उनकी शक्ति को माया कहा गया है मायावी पुरुषोत्तम ईश उस माया के द्वारा ही इस जगत को भ्रमित मोहित करते हैं वही यह सर्वकारा सनातनी मायात्मिका शक्ति महेश के विश्वरूपत्व को सदा प्रकाशित करती है उन देव के द्वारा निर्मित ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तथा प्राण शक्ति ये तीन अन्य मुख्य शक्तियां अनंत माया के द्वारा ही सभी शक्तियों से युक्त शक्तिमानों का निर्माण हुआ है, किंतु वह माया अनादि है, सभी शक्तियों की आत्मरूप वह माया बड़ी कठिनता से निवारण करने योग्य और बड़े ही कष्ट से पार करने योग्य है, सभी शक्तियों के स्वामी मायावी प्रभु स्वयं काल हैं और काल को भी उत्पन्न करने वाल काल ही सब कुछ उत्पन्न करता है और काल ही सब का संहार करता है। विश्व की स्थापना काल करता है और काल के अधीन यह सारा जगत है। दिवाधिदेव परमेश्वरी अनंत और अखिल विश्व हेश्वरी कालात्मा प्रभु शंकु का सानिध्य प्राप्त कर वही माया शक्ति प्रधान पुरुष एवं माया नाम की शक्ति का रूप धारण करती है। वह शक्ति अद्वितीय सर्वत्र व्याप्त अंतरहित केवल वेदशून्य और कल्याणकारिणी है शक्ति एक है और शिव भी एक ही शिव शक्तिमान कहे जाते हैं अन्य सभी शक्तियां तथा शक्तिमान इसी शक्ति से उत्पन्न हैं शक्ति और शक्तिमान में भेद कहा जाता है किंतु तत्व का चिंतन करने वाले योगी जन उनमें परमार्थतः अभेद का ही दर्शन करते हैं जितनी भी शक्तियां हैं वे गिरिजा देवी और जितने भी शक्तिमान हैं वे शंकर हैं ब्रह्मवादियों के द्वारा पुराण में इनके विषय विशे में रूप से कहा जाता है महेश्वर की प्रतिद्राता देवी दशेश्वरी को भोग्या और नील लोहित जटाधारी भगवान शंकर को भोक्ता कहा गया है काम देव का अंत करने वाले विश्व के स्वामी देव शंकर को मनन करने वाला मन्ता और ईशानी को मत एवं विचार द्वारा मानवी योग्य मनतब्या कहा गया है ब्राह तत् दृष्टा के द्वारा सभी वेदों में यही कहा गया है कि यह संपूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमान से प्रादुर्भूत है इस प्रकार द्वंदवादियों के द्वारा समस्त वेदांत एवं वेदों में निश्चित किए गए देवी के दिव्य एवं उत्तम महात्मा का यह वर्णन किया गया महादेवी का जो सर्वव्यापक सूक्ष्म कोटस्थ उसका योगी साक्षात्कार करते हैं महादेवी का जो आनंदमय अविनाशी ब्रह्म रूप अद्विती एवं भेद रहित परम है योगी उसका दर्शन करते हैं देवी का यह परम पर से भी परतर तत्व रूप सनातन कल्याणकारी अच्युत तथा अनंत प्रकृति में लीन है देवी का वह परम शुभ निरंजन शुद्ध निर्गुण द्वैत rahit तथा आत्म ज्ञान का विषय परम आनंद चाहने वालों के लिए वे ही धात्री तथा विधात्री हैं, वे ईश्वर के आस्त्रे से संसार से सारे पापों का विनाश करती हैं, इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे सभी भावों को आत्मस्वरूपा शिवात्मिका परमेश्वरी पार्वती का आस्त्रे ग्रहण करें, अत्यंत कठोर तप करने के अनंतर सार्ववी � को पुत्री रूप में प्राप्त कर हनुमान अपनी ഭാര്യ के साथ परमेश्वरी पार्वती की शरण में गए अपनी इच्छा से उत्पन्न उस श्रेष्ठ मुख को देखकर हनुमान की पत्नी मीना ने गिरिराज से इस प्रकार कहा मीना जी बोली राजन कमल के समान मुख वाले इस बालिका को देखो यह हम दोनों की तपस्या के प्रभाव से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है वर्ण सूर्य के समान दैदिप्तमान जटा युक्त चतुर्मुख तीन नेत्रों वाली उत्कृष्ट इच्छा स्वरूप आठ हाथों और विशाल नेत्रों वाली चंद्रमा की कलाओं के आभूषण धारण की हुई गुणातीत एवं गुणयुक्त तथा सत असत के भावों से रहित साक्षात देवी को पुत्री रूप में देखकर हिमवान ने भूमि पर मस्तक लगाकर प्रणाम किया और उनके तेज से अत्यंत विवल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोड़कर उन परमेश्वरी से कहा हिमवान बोले विशाल नेत्रों वाली तथा चंद्रमा की कलाओं से सुशोभित देवी आप कौन हैं वसे मैं आपको नहीं जानता हूं मुझ पूछने वाले को आप यथार्थ रूप में बतलाईए मुनियों को अभय प्रदान करने वाली उस परमेश्वरी ने गिरिराज हिमालय का वचन सुनकर महाशैल से कहा देवी बोली मोच की � जिस अनंद्य अवििनाशी तथा अदधतीय श्यक्ति का दर्शन करते हैं परमेश्वर के आश्त्रय में रहने वाली वही परम शक्ति मुझे सझोग नहीं सभी पदार्थों की आत्मा सभी की अंदर रहने वाली कल्याण कारण सनातं अई श्वर्य तथा विज्ञान की मूर्ति और सभे को प्रवित्त करने वाली हू मैं अनंत और अनंत महिमा वाली तथा संसारसागर से पार उताने वाली मैं तुम्ें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूं मेरे अश्वर्य रूप को देखो। इतना कहकर तथा हिंवान को स्वयं विशिष्ट ज्ञान प्रदानकर देवी ने अपना वह परमेश्वर में रूप दिलाया हिमवान ने करोड़ों सूरे के समान तकाशमान तेजह पुंज हजारों ज्वाला मालाओं से युक्त, सैकरुं कालाग्नि के समान भयंकर दाढ़ों वाला दुर्धर्श जटा मंडलों से मंडित हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए भयानक घोर रूप एवं प्रशांत सोन मुख वाला अनंत हाथशरियों से युक्त चंद्रकला से चिन्हित करोनु चंद्रमाओं की आभा वाला मुट धारण किए हाथ में गदा लिए नुपुरुं से सुशोभित दिग्द्रवस्त्र ए दिव्य सुगंधित अनुलेपन किए हुए संख चक्र धारी कम्नीय तीन नेत्र वाले चरमांबरधारी ब्रह्मांड के बाहर एवं भीतर सर्वत्र स्थित बाहर तथा भीतर सर्वत्र स्थित सर्व शक्ति में सुब्र सभी आकारों से युक्त सनातन ब्रह्मा इंद्र विष्णु और स्वेच्छ योगिनों द्वारा वंदित चरण कमलों वाला सभी और हाथ पैर आंख स एवं मुख वाला और सभी को आवृत कर स्थित रहने वाला देवी का वह परमेश्वर रूप देखा देवी के इस प्रकार के उस परम माहेश्वर रूप को देखकर वे पर्वतों के राजा हिमवान भय से आविष्ट होते हुए भी प्रसन्न मन वाले हो गए और अपनी आत्मा में आत्मा को प्रतिष्चित कर आप होकर उन का आश्मान करते हुए वे परमेश्यं के8 नामों से उनकी स्तुति करने लगे हिमवान में कहा हे hey देवी आप शिवा उम् परमा शक्ति अनंता निष्कला अमला शांता माहेश्वरी परमाक्षरा केवला, अनंत्या शिवात्मिका परमात्मिका अनादि अवद्य सुद्धा देवात्मिका सर्वगा अचला एका अनेक विभागस्था विविध रूपों में स्थित तीता, सुनिर्मला महा माहेश्वरी सत्या महादेवी निरंजना काष्ठा सर्वांतरस्था सभी के हृदय में स्थित रहने वाली चित्चित्ति चैतन्य शक्ति रूपा अति लालसा उत्कृष्ट इच्छा रूपा नंदा सर्वात्मिका विद्या ज्योति रूपा अमृताक्षरा शांति सभी की प्रतिष्ठा निवृत्ति अमृत व्योममूर्ति व्योमलया व्योमाधारा अच्छुटा अमरा अनादिनधना निका कला अकला क्रतु प्रथमे जा अमृत नाभि आत्मसंशया प्राणेश्वर प्रिया प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधानपुरुशेश्वरी